राजू अब हम तुम्हारे दादा दादी से मिलने चलते हैं। तुम्हारे जन्मदिन के अच्छे मौके पर उनसे आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है उनका घर तो बहुत नज़दीक है चलो हम वहाँ पैदल ही चलते हैं हाँ माँ चलो हम पैदल चलते हैं जब हम किसी से मिलने जाते हैं खासकर के बूढ़े लोगों को तो हमें अपने साथ कुछ फल या फिर कुछ तोहफे लेकर जाना चाहिए और देखो राजू उस फुटपाथ के ऊपर से चलो पादचारी को हमेशा फुटपाथ के ऊपर से ही चलना चाहिए राजू इस तरह से जेबरा क्रॉसिंग के ऊपर से ही हमें सड़क पार करनी चाहिए अन्य किसी भी जगह से नहीं जब हमें सड़क पार करनी हो तो हमें रुककर वाहनों के जाने का इंतजार करना चाहिए पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर देखना चाहिए कि कोई वाहन आ नहीं रहा उसके बाद ही जब कोई वाहन न गुजर रहा हो तभी सड़क पार करनी चाहिए आइए सड़क पर दिखने वाली कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं यह सड़क पर बनाया गया ज़ेब्रा क्रॉसिंग है हमें सिर्फ इसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से ही सड़क पार करनी चाहिए सड़क पर चलते समय हमें सिर्फ फुटपाथ पर से ही चलना चाहिए